वेदांत सूत्र अध्याय एक तीसरा पाद सूत्र एक संबंध पहले दो पादों में सर्वांतरयामी परब्रह्म परमात्मा के व्यापक रूप का भलीभांति प्रतिपादन किया गया अब उसी परमेश्वर को सबका आधार बतलाते हुए तीसरा पाद आरंभ करते हैं सूत्र एक दुभ्वाद्यायतनम स्वशब्दात्तनम दु अर्थात उपनिषदों में जिसको स्वर्ग और पृथ्वी आदि का आधार बताया गया है वह पर ब्रह्म परमात्मा ही है स्वशब्दात् क्योंकि वहाँ उस परमात्मा के बोधक आत्मा शब्द का प्रयोग है व्याख्या मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि देव पृथ्वी चा चातरिक्ष मोतम मनहस प्राण तमेवक जानथ आत्माचो विमुचतामृत से अर्थात जिसमें स्वर्ग पृथ्वी और उसके बीच का आकाश तथा समस्त प्राणों के सहित मन गुथा हुआ है उसे एक सबके आत्मरूप परमेश्वर को जानो दूसरी सब बातों को सर्वथा छोड़ दो यही अमृत का सेतु है इस मंत्र में जिस एक आत्मा को उपरयुक्त ऊँचे से ऊंचे स्वर्ग और नीचे पृथ्वी आदि सभी जगत का आधार बताया है वह पर ब्रह्म परमेश्वर ही है जीवात्मा या प्रकृति नहीं क्योंकि इसमें परब्रह्म बोधक आत्मा शब्द का प्रयोग है संबंध उपर्युक्त बात की सिद्धि के लिए दूसरा हेतु देते हैं मुक्तोपृप्य व्यपदेशात सूत्र दो मुक्तोपृप्य व्यपदेशात अर्थात उस सर्वाधार परमात्मा को मुक्त पुरुषों के लिए प्राप्तव्य बतलाया गया है इसलिए वह जीवात्मा नहीं हो सकता व्याख्या उक्त तो उपनिषद में ही आगे चलकर कहा गया है कि यथानद्य स्पन्धमा समुद्रोस्तम गिना नाम रूपे विहाय तथा विद्यान्न परात परम पुरुष मुपहित दिव्यम जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है इस प्रकार श्रुति ने परम पुरुष परमात्मा को मुक्त अर्थात ज्ञानी पुरुषों के लिए प्राप्तव्य बताया है इसलिए मुंडक उपनिषद में द्योलोक और पृथ्वी आदि के आधार रूप से जिस आत्मा का वर्णन आया है वह जीवात्मा नहीं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही है इसके पूर्ववर्ती चौथे मंत्र में भी परमात्मा को जीवात्मा का प्राप्य बताया गया है वह मंत्र इस प्रकार है प्रणवो धनु सरो झात्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्ते नेतभव्यम सर्वतन्मयो भवेद प्रणो तो धनुष है और जीवात्मा बाण के सदृश है ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहते हैं प्रमाद रहित सतत सावधान मनुष्य के द्वारा वह लक्ष्य बींधा जाने योग्य है इसलिए साधक को उचित है कि उस लक्ष्य को वेध कर बाण की ही भांति उसमें तन्मय हो जाए सब बंधनों से मुक्त हो सदा परमेश्वर के चिंतन में ही तत्पर रहकर तन्मय हो जाए इस प्रकार इस प्रसंग में जगह जगह परमात्मा को जीव का प्राप्य बताए जाने के कारण पूर्वोक्त श्रुति में वर्णित दुलोक आदि का आधारभूत आत्मा पर ही हो सकता है दूसरा कोई नहीं संबंध अब यहां यह शंका होती है कि पृथ्वी आदि संपूर्ण भूत प्रपंच जड़ प्रकृति का कार्य है कार्य का आधार कारण ही होता है अतः प्रधान अर्थात जड़ प्रकृति को ही सबका आधार माना जाए तो क्या आपत्ति है इस पर कहते हैं मंत्र तीन नानु मानव छब्दात अनुमानम अर्थात अनुमान कल्पित प्रधान न द्वलोक और पृथ्वी आदि का आधार नहीं हो सकता अतछब्दात क्योंकि उसका प्रतिपादक कोई शब्द इस प्रकरण में नहीं है व्याख्या इस प्रकरण में ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है जो जड़ प्रकृति को स्वर्ग और पृथ्वी आदि का आधार बताता हो अतः उसे इनका आधार नहीं माना जा सकता वह जगत का कारण नहीं है यह बात तो पहले ही सिद्ध की जा चुकी है अतः उसे कारण बताकर इनका आधार मानने की तो कोई संभावना ही नहीं है संबंध प्रकृति का वाचक शब्द उस प्रकरण में नहीं है यह तो ठीक है परंतु जीवात्मा का वाचक आत्मा शब्द तो वहाँ है ही अतः उसी को द्वुलोक आदि का आधार माना जाए तो क्या आपत्ति है इस पर कहते हैं सूत्रचार प्राणभृत चाणभृत अर्थात प्राणधारी जीवात्मा च, भी न दुलोक आदि का आधार नहीं हो सकता क्योंकि उसका वाचक शब्द भी इस प्रकरण में नहीं है व्याख्या जैसे प्रकृति का वाचक शब्द इस प्रकरण में नहीं है वैसे ही जीवात्मा का बोधक शब्द भी नहीं प्रयुक्त हुआ है आत्मा शब्द अन्यत्र जीवात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होने पर भी इस प्रकरण में वह जीवात्मा का वाचक नहीं है क्योंकि मुंडक उपनिषद में इसके लिए आनंद रूप और अमृत विशेषण दिए गए हैं जो कि पर ब्रह्म परमात्मा के ही अनुरूप हैं इसलिए प्राणधारी जीवात्मा भी द्व्युलोक आदि का आधार नहीं माना जा सकता संबंध उपरयुक्त अभिप्राय की सिद्धि के लिए दूसरा कारण देते हैं सूत्र पाँच भेद व्यपदेशात भेद व्यपदेशात अर्थात यहाँ कहे हुए आत्मा को जीवात्मा से भिन्न बताए जाने के कारण प्राणभृत न प्राणधारी जीवात्मा सबका आधार नहीं है व्याख्या इसी मंत्र मुंडक उपनिषद में यह बात कही गई है कि उस आत्मा को जानो अतः ज्ञातव्य आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न होगा ही इसी प्रकार आगे वाले मंत्र में उक्त आत्मा को दृष्टा जीवात्माओं की हृदय गुफा में छिपा हुआ बताया गया है दुरा सुदूरे दधिहांत के पश्चिहव निहितम गुहाम इससे भी ज्ञातव्य आत्मा की भिन्नता सिद्ध होती है इसलिए इस प्रकरण में बतलाया हुआ द्युलोक आदि का आधार पर ब्रह्म परमेश्वर ही है जीवात्मा नहीं संबंध यहाँ जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों ही द्युलोक आदि के आधार नहीं हैं इसमें दूसरा कारण बताते हैं सूत्र छत् प्रकरणात प्रकरणात यहां पर ब्रह्म परमात्मा का प्रकरण है इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा और जड़ प्रकृति दुलोक आदि के आधार नहीं हैं व्याख्या इस प्रकरण में आगे पीछे के सभी मंत्रों में उस परमात्मा को सर्वाधार सबका कारण सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बताकर उसी को जीवात्मा के लिए प्राप्तव्य ब्रह्म कहा है इसलिए यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे से भिन्न है तथा जहाँ बतलाया हुआ स्वर्ग और पृथ्वी आदि का आधार वह परब्रह्म ही है जीव या जड़ प्रकृति नहीं सम्मन इसके सिवा सूत्र सात स्थित्य धनाभ्याम स्थित्य धनाभ्याम अर्थात एक की शरीर में साक्षी रूप से स्थिति और दूसरे के द्वारा सुख दुख प्रद विषय का उपभोग बताया गया है इसलिए धी जीवात्मा और परमात्मा का भेद सिद्ध होता है व्याख्या मुंडकोपनिषद में तथा श्वेतास्वरोतास्वरोपनिषद में कहा है द्वासपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सजाते तयोरन्य पिपलम स्वादवत अन्न्यो अभिचाकसीति एक साथ रहते हुए परस्पर सख्य भाव रखने वाले दो पक्षी अर्थात जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीर रूप वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं उन दोनों में से एक अर्थात जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फलस्वरूप सुख दुखों का स्वाद ले लेकर आसक्ति पूर्वक उपभोग करता है किंतु दूसरा अर्थात परमात्मा न खाता हुआ केवल देखता रहता है इस वर्णन में जीवात्मा को कर्म फल का भोगता तथा परमात्मा को केवल साक्षी रूप से स्थित रहने वाला बताया गया है इससे दोनों का भेद स्पष्ट है अतः इस प्रकरण में द्वुलोक पृथ्वी आदि समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का आधार परब्रह्म परमेश्वर ही सिद्ध होता है जीवात्मा नहीं संबंध पूर्व प्रकरण में यह बात कही गई है कि जिसे दुलोक और पृथ्वी आदि का आधार बताया गया है उसी को आत्मा कहा गया है अतः वह पर परमात्मा ही है जीवात्मा नहीं इस पर यह जिज्ञासा होती है कि छांदोग्योपनिषद के सातवें अध्याय में नारद जी के द्वारा आत्मा का स्वरूप पूछे जाने पर सवनत कुमार जी ने क्रमशः नाम वाणी मन संकल्प चित्त ध्यान विज्ञान बल अन्न जल तेज आकाश स्मरण और आशा को उत्तरोत्तर बड़ा बताया है फिर अंत में प्राण को इन सबकी अपेक्षा बड़ा बताकर उसी की उपासना करने के लिए कहा है उसे सुनकर नारद जी ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया है इस वर्णन के अनुसार यदि इस प्रकरण में सबसे बड़ा प्राण है और उसी को भूमा एवं आत्मा भी कहते हैं तब तो पूर्व प्रकरण में भी सबका आधार प्राण शब्दवाच्य जीवात्मा को ही मानना चाहिए इसका समाधान करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है सूत्र 8 भूमा संप्रसादाद अध्योपदेशात भूमा अर्थात उक्त प्रकरण में कहा हुआ भूमा शब्द से बड़ा ब्रह्म ही है असम प्रसादात् क्योंकि उसे प्राण शब्दवाच्य जीवात्मा से भी अधि ऊपर बड़ा उपदेशात बताया गया है व्याख्या उक्त प्रकरण में नाम आदि के क्रम से एक की अपेक्षा दूसरे को बड़ा बताते हुए पंद्रहवें खंड में प्राण को सबसे बड़ा बताकर कहा है जथा वा अरा नाभ समर्पिता एवं अस्णे सर्व साण प्राणेन याति कि प्राण ददाति प्राणाय ददोह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण स्वसा प्राण आचार्य प्राणो ब्राह्मण अर्था जैसे अरे रथचक्र की नाभि के आश्रित रहते हैं उसी प्रकार समस्त जगत प्राण के आश्रित हैं प्राण ही प्राण के द्वारा गमन करता है प्राण ही प्राण देता है प्राण के लिए देता है प्राण पिता है प्राण माता है प्राण भ्राता है प्राण बहिन है प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है इससे यह मालूम होता है कि यहाँ प्राण के नाम से जीवात्मा का वर्णन है क्योंकि सूत्रकार ने यहाँ उस प्राण का ही दूसरा नाम समप्रसाद रखा है और समप्रसाद नाम जीवात्मा का है यह बात उसी उपनिषद में स्पष्ट कही गई है इस प्राण शब्दवाच्य जीवात्मा के विषय में आगे चलकर यह भी कहा है कि यह सब कुछ प्राण ही है इस प्रकार जो चिंतन करने वाला देखने वाला और जानने वाला है वह अतिवादी होता है इसलिए यहां यह धारणा होनी स्वाभाविक है कि इस प्रकरण में प्राण शब्दवाच्य जीवात्मा को ही सबसे बड़ा बताया गया है क्योंकि इस उपदेश को सुनकर नारद जी ने पुनः अपनी ओर से कोई प्रश्न नहीं उठाया मानो उन्हें अपने प्रश्न का पूरा उत्तर मिल गया हो परंतु भगवान सनत कुमार तो जानते थे कि इससे आगे की बात समझाए बिना इसका ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा अतः उन्होंने नारद जी के बिना पूछे ही सत्य शब्द से ब्रह्म का प्रकरण उठाया अर्थात तू शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया कि वास्तविक अतिवादी तो वह है जो सत्य को जानकर उसके बल पर प्रतिवाद करता है इस कथन से नारद के मन में सत्य तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे जानने के साधन रूप विज्ञान मनन श्रद्धा निष्ठा और क्रिया को बताया फिर सुख रूप से भूमा को अर्थात सबसे महान परब्रह्म परमात्मा को बतला प्रकरण का उपसंहार किया इस प्रकार प्राण प्राणशब्दवाच्य जीवात्मा से अधिक अर्थात बड़ा भूमा को बताए जाने के कारण इस प्रकरण में भूमा शब्द सत्य ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है प्राण जीवात्मा अथवा प्रकृति का वाचक नहीं संबंध इतना ही नहीं अपितु सूत्र नौ धर्मोपत्ते धर्मोपत्ते अर्थात उक्त प्रकरण में जो भूमा के धर्म बतलाए गए हैं वे भी ब्रह्म में ही सुसंगत हो सकते हैं इसलिए छ भी यहाँ भूमा ब्रह्म ही है व्याख्या परोक्त प्रकरण में उस भूमा के धर्मों का इस प्रकार वर्णन किया गया है यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोती नान्यत विजानाती सभूमाथ यत पश्यन शिणोतन विजाति तदल यो वै भूमा तद मृत मृतम अथ यदम तन्म स भगवह कस्म प्रतिष्ठित स्वे महिमने अर्थाज पहुँचकर न अन्य किसी को देखता है न अन्य को सुनता है न अन्य को जानता है वह भूमा है जहाँ अन्य को देखता सुनता और जानता है वह अल्प है जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह नासवान है इस पर नारद ने पूछा भगवान वह भूमा किस में प्रतिष्ठित है उत्तर में सन, सनत कुमार ने कहा अपनी महिमा में आगे चलकर फिर कहा कि धन संपत्ति मकान आदि जो महिमा के नाम से प्रसिद्ध है ऐसी महिमा में वह भूमा प्रतिष्ठित नहीं है किंतु वह नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं और बाएं है तथा वही यह सब कुछ है इसके बाद उस भूमा को ही आत्मा के नाम से कहा है और यह भी बताया है कि आत्मा ही नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं और बाएं है तथा वही सब कुछ है जो इस प्रकार देखने मानने तथा विशेष रूप से जानने वाला है वह आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला आत्मा में ही रति वाला आत्मा में ही जुड़ा हुआ तथा आत्मा में ही आनंद वाला है इत्यादि इन सब धर्मों की संगति पर ब्रह्म परमात्मा में ही लग सकती है अतः वही इस प्रकरण में भूमा के नाम से कहा गया है संबंध पूर्व प्रकरण में भूमा के जो धर्म बताए गए हैं वे ही बृहदारण्यों को उपनिषद में अक्षर के भी धर्म कहे गए हैं अक्षर शब्द प्रणव रूप वर्ण का भी वाचक है अतः यहाँ अक्षर शब्द किसका वाचक है इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है सूत्र दस अक्षरम अम्बरात धृतय अक्षरम अर्थात उक्त प्रकरण में अक्षर शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है अम्बरांत धृतय क्योंकि उसको आकाश पर्यंत संपूर्ण जगत को धारण करने वाला बताया गया है व्याख्या यह प्रकरण इस प्रकार है साहोवाच यदूर्धम याज्ञवल्क दियो यद्वाक् पृथिव्या यदंतरा ध्यापृथिवी इमें यदूत चवच्च कस्मिन् कस्मिदूत च्रोत चेती गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा याज्ञवल्क जो दुलोक से भी ऊपर पृथ्वी से भी नीचे और इन दोनों के बीच में भी है तथा जो यह पृथ्वी और दुलोक है ये सब के सब एवं जिसको भूत भविष्यत और वर्तमान कहते हैं वह काल किसमें ओतप्रोत है इसके उत्तर में याज्ञवल्क ने कहा गार्गी यह सब आकाश में ओतप्रोत हैं इस पर गार्गी ने पूछा वह आकाश किसमें ओतप्रोत है तब याज्ञवल्क ने कहा ये तय तदक्षर गार्गी ब्राह्मणा अभिवतंत्य स्थूलम अण्वण्वस्वीर्घम अलोहित अस्नेह इत्यादि हे गार्गी उस तत्व को तो ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं जो कि न स्थूल है न सूक्ष्म है न छोटा है न बड़ा है न लाल है न पीला है इत्यादि इस प्रकार वह अक्षर आकाश पर्यंत सबको धारण करने वाला बताया गया है इसलिए यहां अक्षर नाम से उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है अन्य किसी का नहीं संबंध कारण अपने कार्य को धारण करता है यह सभी मानते हैं जिनके मत में प्रकृति ही जगत का कारण है वे उसे ही आकाश पर्यंत सभी भूतों को धारण करने वाली मान सकते हैं अतः उनके मतानुसार यहां अक्षर शब्द प्रकृति का ही वाचक हो सकता है इस शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं सूत्र ग्यारह सा च च और सा वह आकाश पर्यंत सब भूतों को धारण करना रूप क्रिया परमेश्वर की ही है प्रशासनात क्योंकि उस अक्षर को सब पर भली भांति शासन करने वाला कहा है व्याख्या इस प्रकरण में आगे चलकर कहा है कि एक तय अक्षर प्रशासने गार्गि सूर्या चंद्रमसो विधृत िषत एक तय अक्षर से प्रशासने गार्गि दयावा पृथिव्यो विधृते तिषत इत्यादि अर्थात इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित हैं एवं दुलोक पृथ्वी निमेष मुहूर्त दिन रात आदि नामों से कहा जाने वाला काल ये सब विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित हैं इसी के प्रशासन में पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली सब नदियाँ अपने अपने निर्गम स्थान पर्वतों से निकलकर बहती हैं इत्यादि इस प्रकार उस अक्षर को सब पर भली भांति शासन करते हुए आकाश पर्यंत सबको धारण करने वाला बताया गया है यह कार्य जड़ प्रकृति का नहीं हो सकता अतः वह सबको धारण करने वाला अक्षर तत्व ब्रह्म ही है अन्य कोई नहीं इसके सिवा सूत्र बारह अन्य भाव्यावृत्ते अन्य भाव्यावृत्ते है यहाँ अक्षर में अन्य प्रधान आदि के लक्षणों का निराकरण किया गया है इसलिए भी अक्षर शब्द ब्रह्म का ही वाचक है व्याख्या उक्त प्रसंग में आगे चलकर कहा गया है वह अक्षर देखने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको देखने वाला है सुनने में न आने वाला किंतु स्वयं सुनने वाला है मनन करने में न आने वाला किंतु स्वयं मनन करने वाला है जानने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको भली भांति जानने वाला है इत्यादि इस प्रकार यहाँ उस अक्षर में देखने सुनने और जानने में आने वाले प्रधान आदि के धर्मों का निराकरण किया गया है उपयुक्त स्तुति में अक्षर को सर्वद्रष्टा बताकर उसमें प्रकृति के जड़त्व और जीवात्मा के अल्पज्ञत्व आदि धर्मों का भी निराकरण किया गया है इसलिए भी अक्षर शब्द विनाशशील जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता अतः यही सिद्ध होता है कि यहाँ अक्षर नाम से परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है संबंध उपर्युक्त प्रकरण में अक्षर शब्द को परब्रह्म का वाचक सिद्ध किया गया किंतु प्रश्नोपनिषद में ओंकार अक्षर को परब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों का प्रतीक बताया गया है अतः वहाँ अक्षर को अपरब्रह्म भी माना जा सकता है इस शंका की निवृत्ति के लिए अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है सूत्र तेरा कर्म व्यपदेशात सह इक्षति कर्म व्यपदेशात अर्थात यहाँ परम पुरुष को इक्षतः क्रिया का कर्म बताए जाने के कारण सह वह पर ब्रह्म परमेश्वर ही त्रिमात्रा संपन्न ओम इस अक्षर के द्वारा चिंतन करने योग्य बताया गया है व्याख्या इस सूत्र में जिस मंत्र पर विचार चल रहा है वह इस प्रकार है यह पुनरे मृत्येनवाषम अभिध्यायीत सजी सूर्य संपन्न यहा पादोदर तवचा निर्मुच्यत ह वैसा पापमना भी निर्मु स साम भैरुन्नीयते ब्रह्मलोकम स ए तस्मा जीवगनाद परात परम पुरुषय पुरुष मिक्षते अर्थात जो तीन मात्राओं वाले ओम रूप इस अक्षर के द्वारा ही इस परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है वह तेजोमय सूर्यलोक में जाता है तथा जिस प्रकार सर्प के केचुली से अलग हो जाता है ठीक उसी तरह वह पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है इसके बाद वह सामवेद की श्रुतियों द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है वह इस जीव समुदाय रूप बरतत्व से अत्यंत श्रेष्ठ अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम को साक्षात् कर लेता है इस मंत्र में जिसको तीनों मात्राओं से संपन्न ओंकार के द्वारा ध्येय बतलाया गया है वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है अपर ब्रह्म नहीं क्योंकि उस ध्येय को जीव समुदाय के नाम से वर्णित हिरण्य गर्भरूप अपरब्रह्म से अत्यंत श्रेष्ठ बताकर ई क्रिया का कर्म बतलाया गया है संबंध उपर्युक्त प्रकरण में मनुष्य शरीर रूप पूर्व में शहन करने वाले पुरुष को परब्रह्म परमात्मा सिद्ध किया गया है किंतु छांदोग्योपनिषद में ब्रह्म पुरांतरगत दहर अर्थात सूक्ष्म आकाश का वर्णन करके उसमें स्थित वस्तु को जानने के लिए कहा है वह एक देशीय वर्णन होने के कारण जीव परक हो सकता है इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकरण में दहर नाम से कहा हुआ तत्व क्या है इस पर कहते हैं सूत्र चौदह दहर उत्तरेभ्य दहरह उक्त प्रकरण में दहर शब्द से जिस गेय तत्व का वर्णन किया गया है वह ब्रह्म ही है उत्तरेभ्य अर्थात क्योंकि उसके पश्चात आए हुए वचनों से यही सिद्ध होता है व्याख्या छांदोग्य में कहा है कि अथ यदीदम अस्म ब्रह्मपुर दहरम पुंडरी कम वेस्म लहरस्तराशस्तस्म यदत तद्वा वजिज्ञासीव्यं अर्थात उस इस ब्रह्म के नगर रूप मनुष्य शरीर में कमल के आकार वाला एक घर अर्थात हृदय है उसमें सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए इस वर्णन में जिसे ज्ञातव्य बताया गया है वह दहर शब्द का लक्ष्य परब्रह्म परमेश्वर ही है क्योंकि आगे के वर्णन में इसी के भीतर समस्त ब्रह्मांड को निहित बताया है तथा उसके विषय में यह भी कहा है कि यह आत्मा सब पापों से रहित जरा मरण वर्जित शोक शून्य भूख प्यास से रहित सत्य काम तथा सत्य संकल्प है इत्यादि तदनंतर आगे चलकर कहा है कि यही आत्मा अमृत अभय और ब्रह्म है इसी का नाम सत्य है इससे सिद्ध होता है कि यहाँ दहर शब्द परब्रह्म का ही बोधक है संबंध प्रकारांतर से इसी बात को सिद्ध करते हैं सूत्र पंद्रह शब्दाभ्याम तथा दृष्टम लिंगम च शब्दाभ्याम अर्थात ब्रह्म में गति का वर्णन और ब्रह्मवाचक शब्द होने से तथा दृष्टान्तम अर्थात दूसरी श्रुतियों में ऐसा ही वर्णन देखा गया है च और लिंगम अर्थात इस वर्ण में आए हुए लक्षण भी ब्रह्म के हैं इसलिए यहां दहर नाम से ब्रह्म का ही वर्णन है व्याख्या इस प्रसंग में यह बात कही गई है कि इमाह सर्वा प्रजा अहर हर गेत ब्रह्मलोक न विंध्यत्य नृते न अर्थात ये जीव समुदाय प्रतिदिन सुषुप्त काल में इस ब्रह्मलोक को जाते हैं परंतु असत्य से आवृत रहने के कारण उसे जानते नहीं हैं इस वाक्य में प्रतिदिन ब्रह्मलोक में जाने के लिए कहता तो गति का वर्णन है और उस दहर को ब्रह्मलोक कहना उसका वाचक शब्द है इन दोनों कारणों से यह सिद्ध होता है कि यहाँ दहर शब्द ब्रह्म का ही बोधक है इसके सिवा दूसरी जगह भी ऐसा ही वर्णन पाया जाता है यथा सता सौम्य तदा संपन्नो भवती अर्थात हे सौम्य उस सुसुप्त अवस्था में जीव सत नाम से कहे जाने वाले परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होता है इत्यादि तथा आगे बताए गए अमृत अभय आदि लक्षण भी ब्रह्म में ही सुसंगत होते हैं इन दोनों कारणों से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ दहर नाम से पर ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है संबंध उपर्युक्त बात की सिद्धि के लिए दूसरा कारण बताते हैं धृतिय नुपलब्धे सूत्र 16 सोलह इस दहर में समस्त लोकों को धारण करने की शक्ति बताई जाने के कारण च भी यह पर ब्रह्म का ही वाचक है क्योंकि अस इसकी महिमन समस्त लोकों को धारण करने की सामर्थ्य रूप महिमा का अस्मिन इस पर ब्रह्म परमात्मा में होना उपलब्धेह अन्य श्रुतियों में भी पाया जाता है इसलिए दहर नाम से ब्रह्मा का वर्णन मानना सर्वथा उचित है व्याख्या छांदोग्य में कहा गया है कि अथ य आत्मा स सेतुर्विध्री तेर तिरेसाम लोकानाम अर्थात यह तो आत्मा है वही इन सब लोगों को धारण करने वाला सेतु है इस प्रकार यहाँ उस दहर शब्दवाच्य आत्मा में समस्त लोकों को धारण करने की शक्ति का वर्णन होने के कारण दहर यहाँ परमात्मा का ही वाचक है क्योंकि दूसरी श्रुतियों में भी परमेश्वर में ऐसी महिमा होने का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है ए तस्वा अक्षर से गार्गी सूर्या चंद्रम सौ विधृत अर्थात हे गार्गी इस अक्षर परमात्मा के ही शासन में रहकर सूर्य और चंद्रमा भड़ी भांति धारण किए हुए स्थित हैं इत्यादि इसके सिवा यह भी कहा है कि ए सर्वे स्वर एस भूतपाल ऐस सेतुर्विधारण ऐसा लोहका नाम संभेदा अर्थात यह सबका ईश्वर है यह संपूर्ण प्राणियों का स्वामी है यह सब भूतों का पालन पोषण करने वाला है तथा यह इन समस्त लोकों को विनाश से बचाने के लिए उनको धारण करने वाला सेतु है पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी इन संपूर्ण लोकों को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकता इसलिए यहाँ दहर नाम से पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है